तो ये भगवान नारायण का स्वरूप निर्गुण ब्रह्म का जो विशेष रूप ये सब तो दूसरे दूसरे उपायों से पकड़ में आते हैं पर ये रूप इस प्रकार के इस प्रकार के बन के ये सुंदर प्रकट हो जाए ये तो हमने तो कोई उपाय आज तक देखा नहीं ब्रह्मा जी के ध्यान में यह उपाय नहीं था और जहां केवल ज्ञान का साम्राज्य है या ऐश्वर्य भक्ति का साम्राज्य है वहां पर भी इस चीज का उदय नहीं होता वहां विष्णु भगवान दर्शन देते हैं वहां उनके समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं विषण वरदान देते हैं सब करते हैं पर इस प्रकार से बालक बनकर छोटे से अग्र अग्र शिशु बनकर अपनी सर्वज्ञता को अपनी भगवत्ता को अपनी ऐश्वर्य को अपने ज्ञान को सर्वथा छिपाकर, केवल नाट्य के, के लिए स्वयं वैसे स्वयं बनकर वैसी अनुभूति करते हुए कहीं प्रकट हुए हूं, ये साधन ब्रह्मा को मालूम नहीं तो यहाँ ब्रह्मा के मन में आया कि ये, ये कहाँ प्रकट हुए हैं तो इन ग्वालों में प्रकट हुए हैं नंदबाबा के यहां प्रकट हुए तो ये कला जानते हैं नंदबाबा इस कला के जानने वाले ये ब्रजेश्वर हैं तो स्मरण उनका करना चाहिए ये भगवान के प्रेम स्वरूप को प्राप्त करना हो तो जिनमें सच्च भक्ति की कामना है वे किसी सखा भक्त का अनुकरण करें जिनके मन में वास्तव्य भक्ति की इच्छा है वे किसी वक्षलता में भगवान की प्रेमी का स्मरण करें उनकी बाबा की ले मैया की और जिनको अपनी प्रियतन प्रविष्ठ के रूप में भगवान को प्राप्त करना है वे किसी सखी मंजरी की शरण ले और उनके पदानुगत होकर उनके बताए मार्ग पर चले अपनी सारी तर्क बुद्धि को अपनी सारी के सारे दूसरी कोष्टाओं को निरस्त करके तब कहीं इनकी प्राप्ति होती है ये दूसरे साधनों से नहीं होती ये भगवत प्रेम की प्राप्ति ये प्रेमियों की कृपा के बिना नहीं होती ये सीधी बात शास्त्र से न अध्ययन से न जब तप से न यज्ञ से इसकी प्राप्ति होती है ये तो जो विद्या में पारंगत हैं, जिन लोगों ने अपने प्रेम के द्वारा भगवान को बांध लिया है सारा जगत बनाए कर्म बंधन से पर भगवान मुक्त हैं लेकिन ये प्रेम साम्राज्य ऐसा है जहां पर स्वयं भगवान बंध जाते हैं उस बंधन में आनंद का अनुभव करते हैं मुक्त स्वरूप भगवान जो नित्य मुक्त हैं स्वभाव मुक्त हैं वे भगवान उस बंधन में सुख का अनुभव करते हैं रस का अनुभव करते हैं तो इस प्रकार का जो प्रेम साम्राज्य उसमें प्रवेश करने का अधिकारी वही है जो प्रेम साम्राज्य के रहने वाले निपुण लोग जो हैं उनके शरणापन्न हो तो यहाँ ये छोटा सा बाल रूप है कुछ थोड़ी सी सख लीला देखी यहाँ पर अभी वो बजेश्वर की जो वो प्रेम की निकुंज लीला है वो तो ब्रह्मा जी ने देखी नहीं और वो कभी देख सकते नहीं वो देख सकेंगे नहीं तो उसकी तो बात अलग है यहाँ तो उनके सामने नंद बाबा हैं तो इन्होंने सोचा मन में कि नंद बाबा का स्मरण करें ब्रजेश्वर का तो उनके साथ संबंध जोड़ के बाल गोपाल का स्मरण करें तो ये अपने पिता का नाम सुनकर द्रवित हो जाएंगे पिता का नाम सुनकर द्रवित हो जाएंगे क्योंकि ये उनके वात्सल्य जाल में ये फंसे हुए हैं ये भगवान जो हैं, ये नंद बाबा के जाल में फंसे हैं ये भगवान किसी के फंदे में नहीं आते कोई और बांध नहीं सकता पर ये फंदे में आते हैं ऐसे फंदे में आते हैं कि अपने को छुड़ाना नहीं चाहते उससे उसमें इसको इनको रस की अनुभूति होती है तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि योगिन्द्र मुनिन्द्र बड़े बड़े ऋषि तपस्वी ज्ञानी सुरासुर सुरास आज तक कितनी उपासनाएं की लोगों ने कितनी आराधनाएं की कितने तप यज यज्ञ किए पुण्य किए परंतु मनमोहन वेश का दर्शन तो किसी को नहीं हुआ किसी ने मुक्ति पा किसी ने भक्ति पा किसी ने दिव्य लोक पा लिया ये सब कुछ पाया परंतु ये ये दिव्य स्वरूप ये मधुर जो मेरे सामने है ये उनमें से किसी को नहीं मिला ये किसी के भी साधना जाल में भगवान फंसे नहीं तो नंद बाबा के वाकुल जाल में फंस गए नंद बाबा के वाकुल जाल में फंस गए तो बस नंद बाबा का नाम लेना चाहिए तो बोले पशुतांगज आया नंद आत्म जाया हे नंद नंदन नंद बाबा का नाम लिया भगवान का जरा सारे बोले तुम बाबा का नाम ले रहा है ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा का नाम ले रहा है ना तो जरूर ये बाबा को प्रिय है और बाबा को प्रिय से उनको प्रिय तो जरा बाबा का नाम लेते ही ब्रह्मा जी के मन में, में भगवान श्याम सुंदर के मन में कुछ द्रवता आ गई विशेष बाबा का नाम लेता है किसी कहा ये ये नियम है किसी कहा किसी में अगर अकृत्रिम प्रेम हो और किसी के प्रेम के कोई वश में हो उसको तो अगर प्रसन्न करना उस प्रेमी का नाम ले उस प्रेमी की चर्चा करे उनके सामने तो वो ग्रवित हो जाते भगवान का ये स्वभाव है सभी का भगवान के सामने भगवान के प्रेमी की चर्चा कोई करे उनका गुणगान करे तो भगवान कैसे सुनाते चलेगा अपने गुणगान से तो जरा भगवान घबराते थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर तो लीला से यहाँ भी एक भक्त ने देखा जो हाथ वात बहुत जोड़ने लगे ये ब्रह्मा जी तो उनके वो सूर्खन न्याय होता है खंभे को हिला हिला करके मजबूत करना तो माधुरी भाव का विशेष विकास हो इसलिए भगवान यहां पर इनसे ब्रह्मा जी से कहेंगे रुक्मिणी जी से अखबार भगवान ने हुआ तो ऐश्वर्य था ना कुछ तो रुक्मिणी जी यद्यपि माधुरी की उपासिका नहीं है ये वहां पर रुक्मिणी जी के शब्दों से प्रकट हो गया फिर ये बोले कि रुक्मणी पहले बड़ी भूर के देखो शिष्यार इतना बड़ा राजा था और बड़े बड़े राज उनके से तो हमारे तो कोई राज्यवाज है नहीं तुम तो देखो हम तो गुशन के नौकरी करते हमारे पास कुछ है नहीं और ये भिखारी दिख नहीं ऐसे ऐसे लोग जो हैं किताब विवाद फकीर भी हमारे दोस्त लोग हमारे दोस्त भी हमारे बहुत तमाम राजा चाहते हैं कि किस में रहें और देखो हम हमारे किसी से मोल वो भी नहीं है हम किसी एक में लग कर रहते भी नहीं देखो <laughs> हमारे सोलह हजार एक सौ आठ मामूली बात थोड़ी तो तुम किसी से ब्याह कर लो यहां तक तो कह दिया यहां तक तो कह दिया रुक्मणी जी गिर भी नीचे बेहोश हो गई तब भगवान ने अपने वहां चतुर्भुज तो बन गए कि भागवत में कथा है आगे चारों हाथों से उठाया और फिर रुक्मणी जी के द्वारा अपने शब्दों की व्याख्या सुना रुक्मी जी ने व्याख्या की फिर भगवान के शब्दों की मुग्ध हो गए भगवान माधुर्य भाव को देखकर रुक्मणि तो ये नंद बाबा का नाम लिया जब ब्रह्मा जी ने तो बड़े प्रसन्न हो गए प्रसन्न हो करके फिर माधुरी का आस्वादन करने के लिए ये भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर नकवर ये ब्रह्मा जी के प्रति बोले ये किसी महात्मा ने ये बात तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी के सामने अपनी हीनता दिखाते हैं भो ब्रह्म जगदेश्वरियापति बलगोपाल पुरातन अहं तम वेदातात्पर्य विज्ञा परम विद्वान्दा पदार अहम तो वत्कार शून्य सर्ताचार गंधम ठं ब्राह्मण अति माई परम सुखी साक्षात परमेश्वर एवं और अहम तो मोहितों मनो दुखेन बने पर्यटन करतुम मारे अरे ब्रह्मा जी आप तो बहुत बड़े हैं आप ये बार बार हमारे धोखे खाते हैं क <laughs> है? आप ये बार बार हमारे चरणों में मत क्यों हो रहे हैं बाबा आप तो बहुत बड़े देखो ना कितने बूढ़े सबके पिता में गागा सारा लोग आपको बाबा कहे तो महाराज आप तो सारे जगत के ऐश्वर्य के साले हैं जगदेश्वर अधिपति हैं और मैं मैं तो एक बनवा की ज्यादा लड़का गोपुत्र हूं मैं पर महाराज आप तो पुरातन पुरुष हैं चिरंतर हैं ब्रह्मा की आदि क्या है लोन की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा को रहते ही आप पुरातन बड़े बूढ़े पुरुष हैं आपसे बुढ़ा कौन होगा संसार में सबके दादा और मैं तुम्हारा छोटा सा बच्चा है बालक मैं तो बालक खुश होगा सा और फिर तमाम वेदों के अर्थ का तात्पर्य का पूरा ज्ञान आपको आज बहुत बड़े विद्वान सारे उम्र प्रदेश है आपसे और आप सदाचार का क्या ठिकाना है सदाचार पढ़ायण है तो और मैं महाराज मैं तो को बछता हूं जब मोदी और देवा जन तो मैंने कभी किया नहीं वेद क्या मैंने जानता नहीं कभी मैंने वेद का स्वाध्याय अध्ययन नहीं किया महाराज और देवशो और स्मृति के आचार को तुमने तो मैं कंध ही नहीं कही कैसे बैठना कैसे नहाना कैसे खाना किस प्रकार हाथ धोने आप देखोगे ना बैठा हुआ खड़ा हुआ घूमता हुआ और बहुत भाग भाव मैंने मुंह रख लेता हूँ न हाथ धोता न आचार मान था न तो जानकर ही मानू कैसे तो मुझमें सदाचार नहीं तो मुझमी सदा देगा ध्यान नहीं मुझमें विद्या नहीं और आप तो महाराज बहुत बड़े विद्वान वीर की व्याख्या और आचार संपन्न आप आचार्य श्रोमणी और महाराज तो तुम तो सारी माया जानने वाले जिंद किया भगवान ने कि पर माया करने <laughs> तुम स्वयं माई है महाराज बड़ी माया जानते सारे संसार को तुमने अपनी माया से सुजल किया और सब में तुम प्रवेश किए सबको अपनी माया में बांधे रखते हो तुम और महाराज तुमको तो साक्षात परमेश्वर ही साक्षात परमेश्वर है तुम साक्षात परमेश्वर हो और महाराज मैं तो देखो ना, मेरे बछड़े खो गए और मेरे चखा खो गए तो मैं मारे दुख के बर्मन भटक रहा देखो मैं तो दुख ये तो तुम्हारी माया से <laughs> मैं देखो तो, ना, नया मुख को ये तुमने नया फैलाई और तुम्हारी माया से देखो तुम तो मैं तो मोहित हो गया ये भगवान ने बताया कि मैं सर्वज्ञ होते हो यहाँ पर मोहित हूँ मोहित नहीं होता ढूंढता क्या फिर और सब जानता हूँ सर्वेश्वर है तुम देख चुके अभी सब नहीं भूल रहा था तो कहती है कि भाई आप तो साक्षात ईश्वर है और अहम तो तुम माया मोहित मनो दुखी बने पर्यटन कर तुम नानी तो महाराज स्तव ना तो में तो ये ज्ञान से रही और ये दुख के मारे दन दन भटकने वाला तो कहा मैं और कहा आप आप मेरे हाथ हाथ मत जो आप बड़े हैं आप अपने अपने बड़े क्षेत्र में बड़े रूप में रहिए और एक ज्वाले के छोकरे के आगे हाथ जोड़ना आपका ये शोभा नहीं देता। तो अब ये जब बातें सुनी ब्रह्मा ज्ञान मानते थे भगवान की बात सुनकर ब्रह्मा ने सोचा कि ठीक कर मैं परमेश्वर मानता था अपने को मैं मानता था कि मेरे समान है कौन जगत सोचता आए खोल करके ब्रह्मा कहेंगे अपनी मूर्खता की बात और ये अज्ञा बने हुए सोचते हैं ये बात भी ठीक तो ब्रह्मा के मन में और भी भाव उठा तो भगवान फिर बोले बोले बोले ब्रह्मा जी तुम हट जाओ देखो ना तुम्हारा दोष देखो तो चमसम तो चमसम लाल शो ये कर रहा मैं तो काला काला है अरे इस कार्यालय को सबसे रहस्य है कारा सा सांगरा ब्रह्मा तो। जी ने सोचा कि शांग, इस सागरे में तो सब कुछ है तो कहा कि भैया तुम हट जाओ ब्रह्मा जी आप बहुत बड़े हैं तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू की धारा बहने ब्रह्मा जी के ध्यान में भगवान की कृपा शक्ति से ये आ गया कि तो भगवान का ये जो मधुर सुंदर वतु है क्या चीज है ब्रह्मा जी क्या वो अज्ञान का जो आवरण था वो तिरोहित हो गया भगवान ने हटा दिया उसको फिर ब्रह्मा जी ने सोचा मनने कि वाणी से कहे कैसे इसको कह सकते नहीं वाणी जितना कह सकती है तो बोरे पश्चात देव वतुशो मदनुग्रह से नूतमय से मई प्रवसु तुम मनुषातरे साक्षात्व किमुतात्म सुखानुभूते है भगवं क्या बताऊं कैसे बताऊं ये जो तुम्हारा रूप है ये महाराज मेरी माया से अति परे अति परे ये तो क्यों प्रकट होता है जो तुम्हारे जन हैं उन निजनों है की अभिलाषा के सर्वसानुरूप तुम्हारा ये रूप है ये बाल है ये सब के सब चाहते हैं कि शाम सुंदर हमारे साथ खेलें। तो इसलिए तुम अपने स्वरूप को प्रकट करते बनाते हो नहीं ये जो देव ये ये ये जो हे, हे ये सारे देवताओं के महा भगवान ये जो ये जो आपका शरीर है ये शरीयत तो केवल हम पर कृपा करने के लिए व्यक्त हुआ है ब्रह्मा जी ने सोचा तो औरों पर तो विशे हमी पर हुई कि अनाज काल का अभिमान का बुझ जो सिर पर सागर ब्रह्मा जी ने जब चारों मुक्तियों को नीचे रख कई बार बार जमीन पर घिसा अपने को अपने मस्तकों को तो ब्रह्मा जी के मन में आज ये अनाज काल का सिर का गोझा उतरा रविन्द्रनाथ ने गाया हमार हमार मोस्तक लत कर चरण तले चले गीतांजलि में पहला गीत उनका है कि मेरे मस्तक को हे प्रभो आप अपने चरणों में झुका दो और सारे अभिमान को धो डालो लो जले आंखों के आंसुओं से तो आंखों के आंसुओं से चतुर्मुख ब्रह्मा ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया अभिमान को धो बहाया मुकुट उनके चतुर्मुक भगवान के चरण प्रांत की धूल में बार बार घर्षित हुए पवित्र तो हो गए जब तक अभिमान का कलश लगा है और जब तक अभिमान सिर पर सवार है तब तक, तक सर्वथा पवित्र है मनुष्य भगवान को स्पर्श करने योग्य नहीं यह अभिमान का कलंक जब तो उतर जाता है तब वो स्वच्छ पवित्र निर्मल हो जाता है तभी वो भगवान के चरण प्रांत में गिरने योग्य होता है परंत चरण प्रांत में गए बिना जिमान करता गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बस हम पर करने के लिए आपका स्वरूप है आप कोई किसी प्रकार से ये किसी नयावश कर्मवश प्रकट होते हूँ तो बात नहीं है ये भगवान के का जो ये विग्रह है ये बात बहुत समय लेने के सिद्धांत के बाद हम लोगों के जितने शरीर हैं ये सब के सब कर्म जनित हैं और पांच भौतिक है और ये सब के सब देवताओं के भी चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो ये रविशुक्र निर्मित ही हैं चाहे उनका कहीं अलक्ष रूप हो कहीं लक्ष्य रूप हो कहीं लिखजन्य हो और कहीं में हो किसी प्रकार से हो परंतु हमारे जितने शरीर हैं ये सब के सब शरीर कर्मज हैं स्वेच्छा व नहीं हम इच्छा से देवता बन जाएं इच्छा से मनुष्य बन जाएं ऐसी बात नहीं योगियों का जो योग सिद्ध का निर्माण होता है वो भी योग सिद्धि ही है योग की साधना से दग्ड सिद्धि है ये साधना हो तो नहीं मिलती वो भी अरित्य है लेकिन भगवान का जो देह है उसमें तीन बात नहीं है एक तो भगवान का शरीर जो है वो पांच भौतिक नहीं है उसमें जितने अंग हैं वो सारे अंग नित्य हैं पूर्ण हैं उनका हाथ देख सकता है उसका उसके उनके कान देख सकते हैं उनके चरण खा सकते हैं सारे अंग्रेज भगवत सत्ता से परिपूर्ण भगवत रूप हैं